श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अट्ठारह सौ भक्ति योग तथा ज्ञान योग डॉक्टर ज्ञान होने पर मनुष्य अवाक हो जाता है आंखें मूंद जाती हैं और आंसू बह चलते हैं तब भक्ति की आवश्यकता होती है श्री रामकृष्ण भक्ति स्त्री है इसीलिए अंतपुर तक उसकी पैठ है ज्ञान बहिर्द्वार तक ही जा सकता है सब हंसते हैं डॉक्टर परंतु अंतपुर में हर एक स्त्री को घुसने नहीं दिया जाता वे स्याएँ वहाँ नहीं जा, जा पाती जान चाहिए श्री रामकृष्ण यथार्थ मार्ग जो नहीं जानता परंतु ईश्वर पर जिसकी भक्ति है उन्हें जानने की जिसे इच्छा है वह भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है एक आदमी बड़ा भक्त था वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए घर से निकला पुरी का कोई रास्ता वह नहीं था दक्षिण की ओर न जाकर वह पश्चिम की ओर चला गया रास्ता भूल गया था सही परंतु व्याकुल होकर आदमियों से वह पूछा करता था उन लोगों ने कह दिया यह मार्ग नहीं है उस मार्ग से जाओ अंत में वह भक्त पुरी पहुंच ही गया और वहाँ उसने जगन्नाथ जी के दर्शन भी किए देखो न जानने पर भी कोई ना कोई मार्ग बतला ही देता है डॉक्टर वह भूल तो गया था श्री राम हाँ ऐसा हो जाता है जरूर परंतु अंत में वह पाता भी है एक ने पूछा ईश्वर साकार भी है या निराकार श्री राम कृष्ण वे साकार भी हैं और निराकार भी एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था जगन्नाथ जी के दर्शन करके उसे संदेह हुआ कि ईश्वर साकार है या निराकार हाथ में उसके दंड था उसी दंड को वह जगन्नाथ जी की देह में छुआने लगा यह देखने के लिए कि दंड छू जाता है या नहीं एक बार दंड के एक सिरे से छुआया तो दंड नहीं लगा फिर दूसरे सिरे से छुआया तो वह उनकी देह से लग गया तब सन्यासी ने समझा कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी परंतु इसकी धारणा करना बड़ा कठिन है जो निराकार है वे फिर साकार कैसे हो सकते हैं यह संदेह मन में उठता है और यदि वे साकार हो भी तो ये अनेक रूप क्यों हैं डॉक्टर उन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है इसलिए वे साकार हैं उन्होंने मन की सृष्टि की है इसलिए वे निराकार हैं वे सब कुछ हो सकते हैं श्री रामकृष्ण ईश्वर को प्राप्त किए बिना ये सब बातें समझ में नहीं आती साधक को वे अनेक भावों में और अनेक रूपों में दर्शन देते हैं एक के पास गमला भर रंग था बहतेरे उसके पास कपड़े रंगाने के लिए आया करते थे वह आदमी पूछा करता था तुम किस रंग से रंगाना चाहते हो किसी ने कहा लाल रंग से बस वह आदमी गमले में कपड़ा छोड़ देता था और निकाल कर कहता था यह लो तुम्हारा कपड़ा लाल रंग से रंग गया कोई दूसरा कहता था मेरा कपड़ा पीले रंग से रंग दो रंगरेज उसी समय उसका कपड़ा भी उसी गमले में डुबा कर कहता था यह लो तुम्हारा पीले रंग से रंग गया अगर कोई आसमानी रंग से रंगना चाहता था तो वह रंगरेज फिर उसी गमले में डुबा कर कहता यह लो तुम्हारा आसमानी रंग से रंग गया इसी तरह जो जिस रंग से कपड़ा रंगना चाहता था उसका कपड़ा उसी रंग से और उसी गमले में डालकर वह रंग देता था एक आदमी यह आश्चर्यजनक कार्य देख रहा था रंगरेज ने उससे पूछा क्यों जी तुम्हारा कपड़ा किस रंग में रंगना होगा तब उस देखने वाले ने कहा भाई तुमने जो रंग इस गमले में डाल रखा है वही रंग मुझे दो सब हँसते हैं एक आदमी जंगल गया था उसने देखा पेड़ पर एक बहुत सुंदर जीव बैठा है उसने एक आदमी से आकर कहा भाई अमुक पेड़ पर मैंने एक लाल रंग का जीव देखा है उस आदमी ने कहा मैंने भी देखा है पर वह लाल क्यों होने लगा वह तो हरा है तीसरे ने कहा नहीं जी वह हरा नहीं पीला है अंत में लड़ाई ठन गई तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था पूछने पर उसने कहा मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब ठीक है वह कभी तो लाल होता है कभी आसमानी और भी न जाने क्या क्या होता है फिर कभी देखता हूँ उसमें कोई रंग नहीं जो आदमी सदा ही ईश्वर चिंतन करता है वही समझ सकता है कि उनका स्वरूप क्या है वही मनुष्य जानता है कि ईश्वर अनेक रूपों से दर्शन देते हैं वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी जो आदमी पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपये के अनेक रंग हैं और कभी कोई रंग नहीं रहता दूसरे आदमी तर्क वितर्क करके केवल कष्ट ही उठाते हैं वे साकार हैं और निराकार भी यह किस प्रकार है जानते हो जैसे सच्चिदानंद एक समुद्र हो जिसका कहीं और छोर नहीं है भक्त की हिम शक्ति से उस समुद्र का पानी जगह जगह जमकर बर्फ बन गया हो मानो पानी बर्फ के आकार में बंधा हुआ हो अर्थात भक्त के पास वे कभी कभी साकार रूप में दर्शन देते हैं ज्ञान सूर्य के उगने पर वह बर्फ़ गलकर फिर पानी हो जाता है